सत्य की शक्ति सर्वत्र है अथवा एक देश में है इसमें दोष देने पर सिद्धांत ने द्वितीय पक्ष लिया एक देश में है न कृष्ण ब्रह्म वृत्ति शक्तर एक दश वृत्ति प्रमाण मह शक्ति शक्त एक शक्तर एक दश वृत्ति प्रमाण मह शक्ति एक दश वृत्ति है ब्रह्म के एक देश में है इसे प्रमाण कहते है पादूता स्वयं स्वयं प्रभ्तेशवृत्ति मादति पादूता चारिपादे ये परमात्म के एक प्रभास्ति पाद सर्वाभूता ब्रह्म के एक पादूत स्वयं प्रभन पाद स्वयं प्रकाश शुद्धस्वूपया एकदशवृत्ति वह माया एकदश वृत्ति एकदश में ब्रह्म में है ये श्रुति कहती माया जहां है वहां माया का कार्य संपूर्णभूत है एक पाद में माया है और तीन पाद स्वयं प्रकाश ब्रह्म शुद्ध है ऐसे श्रुति कहती एकदश वृत्ति न स्मृति न कविव स्मृति कवल कहते श्रृति प्रमाण ये बात नहीं है हे स्मृतिरस्ति स्मृति है प्रमाण कहते कहतेष्टभ्याहृत्न स्थित जगत जगतस्तेकदेशताम कृष्णं जगत कृष्णर्जुनाया कृष्णं जगत स्थितः संपूर्ण स्थित को एक धारण करके स्थित इति कृष्णो अर्जुनाय आ भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा जगतस्तु तो एक सारा जगत एक में संपूर्ण जगत के एक एकदश में भगवान भी श्री कृष्ण कहते हैं जगत। अर्थात यह सिद्ध हुआ श्रुति स्मृति प्रमाण है ब्रह्म नायाके ब्रह्म के एक देश में है एक देश में यदि है और कुछ अंश है, है ब्रह्म जिसमें माया नहीं उसको कहेंगे निर्माय स्वरूप नास्ति माया यस्मिन ब्रह्मणि, जिसमें निर्गत मायात निर्माय माया, माया रहित इदानीं निर्माय स्वरूप शमाण मा, माया रहित शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हे, इसमें प्रमाण कहते हैं सभूमि विश्व वृत्वा ह्यतिष्दशांगुलुलर्ती चात्रास्ुतिसूत्रको वच सह परमात्मा भूमि विश्व सारा भूमि को व्याप्त होकर के विश्वत सर्वरण को ढा करके हत्या दशांगुलम और दशांगुल आगे अतिक्रम कर लिया तथा जितने सारे ब्रह्म उससे आगे अधिक है परमात्मा है विकारावर्ती ची ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने बनाया सूत्र विकारावर्ती चथा स्थिति विकारावर्ती विकारावर्ती विकार में जो होने वाले माया अंश है विकारावर्ती और विकारा आवर्ती जहाँ विकार ना नहीं रहता माया माया के कार्य नहीं रहने वाले ऐसे शुद्ध ब्रह्म है तथा स्थिति माह ऐसी श्रुति को अति करके व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कहा तो श्रुति भी है निर्माया स्वरूप में यह रिक्ष संहिता का मंत्र है सब हूमिम विश्व दशा गुलाम रुद्रपाठी बोलते में और ब्रह्मसूत्र में, सूत्र में सु, और ब्रह्मसूत्र में सूत्रकार वचन और सूत्रकार का वचन वेदांत ब्रह्म सूत्र व्यास जी का भी वचन है टीका ने कहा विकारावर्ती चथा ही स्थिति ये ब्रह्म सूत्र चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद तो में सूत्रकार वचन व्यास जी का वचन है तो निर्माण स्वरूप होने में श्रुति भी प्रमाण है और व्यास जी का सूत्र भी प्रमाण है किंतु पूर्व पक्षी पूछता है जो निरंश होगा तो विरोध हमने कहा था उसका क्या परिहार है उसका उत्तर नहीं दिया अभी तक केवल एक देश में प्रमाण दे दिया किंतु ब्रह्म निरवय है उसके एक देश में माया है और एक देश शुद्ध है निरवय में एक देश कैसे बनेगा तरी निरंशत विरोध इत्यास्य कह परिहार निरवय में, में जो विरोध का था निरवय क्या एक में माया ये कैसे बनेगा ये इसका विरोध का परिहार क्या है इस आशंख्य वास्तव निरंशत्मा विरोध वास्तव है निरंश नीरव है भाई माया वास्तव्य क्या वास्तव <laughs> नहीं और एक देश में जो माया है यदि स्वयं वास्तव नहीं और रहने के लिए जो एक देश है वो अवास्तव है कल्पित एक ही। है एक देश है वास्तव निरभ वास्तव मरु में जल की कल्पना हो है होती है नहीं वास्तव निरवय में एक देश की कल्पना कोई कर सकता है कल्पना करने में क्या मरु में जल कल्पना करे निरवय में अवयव कल्पना कल्पित तो एक देश है कल्पित माया कल्पित एक देश वास्तव निरंश है गुरुदय वास्तव निरवय अकल्पित एक देश वास्तव अद्वितीय कल्पित अद्वित गुरुदय तो वास्तव निरंशत्वाभ्यवकमात्मा तो तो विरोध ये अभिपाएन उदाहूत श्रुति अभिप्रा इस अभिप्राय से सत्य उदाश्रुति जोचि विद्या है पाद से सर्वूतानी श्रुति का अभिप्राय कहते निरंशेप्यंश्य सेूते श्रुति श्रोत्री तैषि निरंसे अंश आरोप्यस्नेंसे पृछत शिष्यपुच्रे ब्रह्म है उसमें आरोप करके पूछता है जो प्रश्न करता है माया ब्रह्म के सर्वत्र है अथवा एक देश में निरवय ब्रह्म में प्रश्न जो करेगा अंश आरोप के बिना प्रश्न बनेगा एक देश में है या सर्वत्र है ये अंश आरोप करके पूछता है अंश आरोप आरोप करके क्या पूछता है कृत्ने अंशेवा कृत्ने ब्रह्मी माया वर्तते अंशेवा एक देश में पृत जो पूछ रहा है उसके लिए श्रुति तदभाषया उत्तरम ब्रूते प्रश्न करने वाले शिष्य अंश आरोप करके पूछ रहा है अज्ञानी श्रुति उसको उत्तर देती तद भाषया वो अंश आरोप करके पूछ रहा है तो उसकी भाषा से श्रुति उत्तर देती तद भाषया श्रुति उत्तरम ब्रूते श्रुति उत्तर देती उसकी भाषा से अज्ञानी की भाषा से क्यों इसे करती श्रोतृ हितई सि सोता तो के हित समझने वाले श्रुति भगवती माता है वो श्रोता के हित चाहने वाले माताओं से बढ़कर के हितकारिणी है ये संसार से करने वाले श्रुति है इसलिए हित ही हित चाहने वाले इसको ज्ञान कराने के लिए जैसे वो कहता है पूछता है सर्वत्र है या एक देश में तो कहते एक ही देश में आगे कहेंगे माया कोई वास्तव नहीं तो वास्तव नहीं तो एक देश वास्तव है कल्पित माया कल्पित एक देश वास्तव तो निरबे ये तात्पर्य यदर्थम ब्रह्मणि माया समर्थिता तद तो माह जिसके लिए माया का समर्थन किया गया ब्रह्म में अभी कहते हैं। सत्त श्रिता शक्ति कल्पये सक्रिया वर्ण भित्तिगता चिंत्र यहां शक्ति सतत्व आश्रिता शक्ति माया है सतत्व में आश्रित है सत्य ब्रह्मतत्व में आसीता है किसमें आश्रित है ब्रह्मतत्व में आश्रित तो होकर के शक्ति विक्रिया कल्पयेत। उसमें आश्रित तो होकर के उसी ब्रह्म में विक्रिया कल्पिये माया शक्ति शक्ति आश्रित है ब्रह्म में और उसी सती ब्रह्म में विक्रिया कल्पये विक्रिया की कल्पना करती उसमें रहा करके उसमें विकार कल्पना करती उसमें विकार दिखाती जिसमें आश्रित माया ब्रह्म में उसे माया में विकार की कल्पना करती दिखाती है उसमें दिष्टान्त देते है वरना भित्ती चित्र नाना विधम यता भित्ती दीवाल में चित्र बना रहे उसे रंग लगा करके रंग किसमें आश्रित है दीवाल में आश्रित हो करके उसे दीवाल में नाना प्रकार चित्र दिखाता है रंग दीवाले में लगाएंगे और रंग दीवाले में आशित है भित्तीता वरना यथा भितो नाना विध हम चित्र कलपे में शीत वरना जैसे दीवाले में नाना प्रकार चित्र दिखाते है दिवाले में चित्र रंग लगाएंगे रंगा का आश्रय दिवालो उसी दीवाले में ही रंग नाना प्रकार चित्र दिखाते ठीक इस प्रकार माया ब्रह्म में आश्रित होकर के उसे ब्रह्म में ही ये नाना जगत दिखाती है माया, नाना प्रकार विक्रिया कल्पना करती है टीकामें विविधते विक्रिया कार्य विविध क्रिया, विशेषा विवधक्रिया क्रीय विविधते विक्रिया विशेष कार्य ये कार्य ही कल्पना करती है माया ब्रह्म में तस् दिष्टात वर्ण यथाकितनाधि भित्ति में वर्णा है और दीवाले में ही भित्ति में नाना विध चित्र दिखाते हैं वर्णा कौन रक्त तो पिता दे धातु पदार्थ विषय थे ये रक्त तो पिता दे रंग लगाते हैं दिवाले में रह करके वो दीवाले में ही चित्र देखा देते हैं माया इस प्रकार ब्रह्म में आश्रित होकर के उसी तो ब्रह्म में ही नाना प्रकार प्रपंच कार्य तो। सब प्रथमं कार्य विशेषं दर्शयती संपूर्ण कार्य माया दिखाती ब्रह्म में प्रथम विशेष कार्य दिखाते हैं प्रथम क्या कार्य आद्यो विकार आकाशः आकाशः आद्यो विकार आकाश सोवकाशस्व <दिधर्द्ण>।? आद्यो विकार आकाशः आद्यो विकार आकाशः ब्रह्म का आद्य विकार कार्य हो गया माया बनाती आकाश हो so, अवकाश स्वरूपवान अवकाश स्वरूप वाला है आकाश अवकाश का की विसर्ग नहीं जाए अवकाश स्वरूपवान एक पद है। अवकाश स्वरूप वाला है आकाश आकाश का स्वरूप है अवकाश आकाश अस्थि से ज्ञान होता है आकाश अस्थिति अस्थ्य ज्ञान हुआ सत तत्व का ही अस्तित्व है अस्तित्व है सतत्व आकाशे अनुगछति आकाश में अवकाश आकाश में क्या है अवकाश ब्रह्म में अवकाश नहीं ब्रह्म में तो है, सत में में है सत्य अस्थि वो सत आकाश में भी अनुगत है सतत्व आकाशचती ब्रह्म में जो सत्ता है सदरूप अधिष्ठान सर्वत्र कार्य में वही दिखता है अलग आकाश आदि की सत्ता है ही नहीं अध्यय की सत्ता अध्यक्ष में दिखती है जब कहते शक्ति में में राज्य में सर्प ज्ञान होता अयम सर्प दिखाते सर्प में अस्थित्व सत्ता है सर्प में वहाँ है क्या उसमें तो सत्ता कैसे करेगी सत्ता है नहीं फिर भी कहते सर्प वो सत्ता कहाँ है कहा से अधिष्ठानी की सत्ता सर्प में दिखती अयम अयम अधिष्ठान अधिस्टान है अधिष्ठान वहाँ है रज्ज आदि उसी सत्ता है उसकी सत्ता सर्प में दिखती है अधिष्ठानी की सत्ता है अध्यक्ष में अध्यस्थ की अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है इसी प्रकार आकाश की अलग सत्ता नहीं है आकाश सौ अस्थ्य से प्रतीत होती है ये जो ब्रह्म का सप तो स्वरूप आकाश में अनुभते हुई दिखता है आकाश वस्ती सतम आकाश्चती अनुगच्छति माह आकाश का स्वरूप कहते अवकाश स्वरूप आकाश से ब्रह्म कार्य हेतु मह आकाश ब्रह्म का कार्य कारण क्यों देखो मिट्टी का कार्य जितने है घट सर्वादी समृद्ध है सुवर्ण के भूषण सूवर्ण है तो इसलिए आकाश का, का आकाश ब्रह्म का कार्य क्या कारण है आकाशवस्ती सदरूपये आकाश सदरूप नहीं कारण सत्य जैसे सुवर्णाद के जितने भूषण सब सुवर्ण है मिट्टी के जितने कार्य सब मृत है मृद इसलिए उसके कारण मिट्टी हुआ ठीक इसी प्रकार आकाश अस्थि वायु अस्थि तेज अस्ति सर्वत्र अस्थित नहीं सद्रुप ब्रह्म ही सबका कारण है ये आकाश से ब्रह्म कार्य हेतु आकाश अस्थि सतम आकाशीय अनुगति यदि सतत ब्रह्म का कार्य नहीं होता तो आकाशो सत अस्थि ऐसे बहना नहीं होना चाहिए मिट्टी के कार्य होने से मिट्टी मृत घटो मृत शराब मृत मृत्यु ऐसे भान होता है इसी प्रकार ब्रह्म सदरुप उसके कार्य आकाशाद भी सदरुप आकाशो अस्थि ऐसे भान होता है तो, अनुछति अनु पश्चात गति सतत्में तो अस्त सदूप आकाश अनुवर्तन हुआ उसे भी दिखता है तथ कि उसे क्या सिद्ध हुआ एक मशो दिवस्वभाक श सती व्योम स चैष्पी दयाय स्थित सत्वस्वभा एक स्वभा सत्सतस्वभालाक स्वभा ये सतत्मे आकाश द्विस्व दव स्वभाव दवस्वभालाकाश में एक सतत्में है कैसे देखो बताते है नवकाश सती ब्रह्म में अवकाश है, है ब्रह्म सत स्वभाव अवकाश ब्रह्म में नहीं।, नहीं है तो ब्रह्म एक स्वभाव हो गया सतम सत एक स्वभाव सत स्वभाव है आकाश में सोपी सह वह और यह वह सत्स्वरूप और यह अवकाश अवकाश सत्य दोन है आकाश में कहते और सतकते आकाशस्तरावकाश स स्थितम् दोनों आकाश में एक स्वभाव और एक अवकाश स्वभाव दोनों आकाश में अब्रह्म में केवल स्वभाव कवल सत्स्वभाव विषद स्पष्ट करते न नशीतनी सहयोग सती सदस्तु आकाशो नस्ति नशी सतीकाश सद्वस्त में ब्रह्म में अवकाश नस्ति क्या है किन्तु सत्स्वभाव एक सत्स्वभाव आकाशे तो सत्व अरे सवकाश स्वभाव सत्स्वभाव आकाश में है आकाशोस्ति भान होता है एस यश स्वभाव प्रकार द्व स्वभाव स्थित है, विद्यते हैं आकाश में कितने स्वभा इसे दवा का सदा एक विद्य ओं सदाशोरेकद्विस्वभाव प्रकारातरण विपदय सद्रह्म और एक आकाश प्रथम कार्य इसमें एक एकस्वभात्व सद्रह्म में एक स्वभाव और आकाश में दो स्वभाव अन्य प्रकार विस्वादन करते यदा प्रतिध्वनिम गुणो नाशीक्षते व्यमने दव सध्वनि सदैक द्विगुण वियत यदवा अर्थात अथवा पहले तो बता दिया आकाश में सत्स्वभाव और अवकाश स्वभाव दो ही ब्रह्म केवल स्वस्वभाव एक प्रकार बता दिया अथवा अन्य प्रकार से भी समझाना ब्रह्म एक स्वभाव वाला है आकाश दो स्वभाव वाला है कैसे व्यम्नो गुणो प्रतिध्वनि ही आकाश का गुण है प्रतिध्वनि शब्द शब्द ही आकाश का गुण है नासु सति इच्छते असो का शब्द ध्वनि रूप शब्द सति न इच्छते सद ब्रह्म में शब्द है आकाश में शब्द गुण है ब्रह्म में नहीं है द्व सद्वनि आकाश में दो है सत्य ध्वनिष् सद दिवचन सत्स्वभाव और ध्वनि शब्द दो आकाश में हो तेन सद एकम द्विगुणम व्यथ सद हो गया केवल सत्स्वभाव द्विगुणम व्यथ दो गुण व्यस्त दो गुण वाला हो गया आकाश एक सदरूप और एक ध्वनि रूप आकाश में सदरूपत्व तो और ध्वनि दोनों है और ब्रह्म केवल सद है इसलिएम व्यत द्विगुणम दो गुण वाला प्रतिध्वनि व्यमुनो गुण उपादित मध्यता पहले आया है शब्द आकाश का गुण पहले कहा है जल में शब्द है तेज में शब्द है भूगु भुगु धन पृथ्वी में कड़ा कड़ा कड़ा कड़ा शब्द वायु में दीज़ी दीज़ी दीज़ी दीज़ी सब्दा सब्दा। हाँ। ये सब शब्द सब में है नायक तो के लोगो के के तो केवल शब्द आकाश आकाश में केवल कहते है वेदांत में आकाश के कार्य सर्वध शब्द है प्रतिध्वनि व्यम्न गुण प्रतिपादन किया गया है अधिक मतलब पीछे अशोक प्रतिध्वनि सद वस्तु न इच्छते न उपलभ्य वो प्रतिध्वनि सद में न इच्छते न दृश्यते नहीं दिखता है व्यम्न तो सध्वनी सच्च्वनिस्थ सिवचन सत्श सच्च शब्द सत्शब्दौ सद्रूप अशब्द्वन आकाशनी उपलभ्य उपलब्भ्योन उपलब्ध होते समीलन उभ्यतेन उपलब्ध होते आकाशी सद्रूपत्वश्देन सत्क स्वभाव एक स्वभाव य सत एक स्वभाव एक स्वभाव वाला द्विगुणम दो स्वभाव वाला है दो गुण गला द्वि स्वभावकम इत दो स्वभाव तद्व्यत, द्विस्वकम दो स्वभाव वाला है आकाश अभी इस प्रकार यहाँ महाभूतों का विवेक चल रहा है आकाश एक कार्य आगे अलग अलग बताएंगे आकाश का विवेचन स्पष्ट रूप से बताएंगे इतना भी केवल आया सद वस्तु ब्रह्म है उसमें एक दश माया हो करके सारा कार्य दिखाती है प्रथम कार्य हो गया आकाश सद वस्तु ही सप्ताह आकाश आदि में दिखती है आकाश आदि अलग सत्ता नहीं कल्पित है और आकाश में कल्पित धर्म अवकाश एक है जो अधिष्ठान में नहीं है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त नहीं होता है अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्थ की सत्ता नहीं है राज्य से भिन्न सर्प की सत्ता नहीं।, नहीं है, किंतु अध्यक्ष से भिन्न अधिष्ठान है अधिष्ठान से अध्यक्ष भिन्न नहीं है किंतु अध्यक्ष से अधिष्ठान भिन्न है अध्यस्थ नहीं रहेगा सर्प नहीं दिखेगा भ्रम नष्ट होने के बाद रजू रहेगी <coughs> राजू जिस में है सर्प दिखता है भ्रांति से राज्य के बिना सर्प दिखेगा रजू को कोई हटा दिया सर्प दिखेगा नहीं सर्प डर रहे रजू रजू है सर्प डर रहे और चुप से कोई सर्प गो, रजू को हटा दिया फिर जाकर देखा सर्प दिखेगा नहीं रज्जू के बिना सर्प नहीं रहेगा इसी प्रकार जब भ्रम ज्ञान नष्ट हो गया सर्प रहेगा सर्प जब नहीं रहेगा तो रजू रहेगी रजू रहती तो क्या हुआ सर्प से भिन्न है रजू सर्प के बिना रह राज्य से भिन्ना स्तर पर नहीं कल्पित स्तर राज्य से भिन्न नहीं है क्योंकि राज्य की बिना नहीं रहती तो अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न है ये कहना अध्यक्ष अधिष्ठान से नहीं अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न है नहीं है उल्टे कह तो अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न है अधिष्ठान से अध्यक्ष भिन्न अधिष्ठान से अध्यक्ष भिन्न है समझो अधिष्ठान से अध्यक्ष भिन्न है अधिस्थान से अध्यक्ष अधिस्थान कहते सब नीचे देखो अधिस्थान से अध्यक्ष भिन्न है भिन्न है अध्यक्ष अधिस्थान से भिन्न है या नहीं देखो अधिस्थान से अध्यक्ष कहो तो अध्यक्ष अधिस्थान से कहो प्रश्न देगी अधिस्थान से अध्यक्ष भिन्न अधिष्ठान से भिन अध्यक्ष भिन्न नहीं है और अध्यक्ष से भिन्न नहीं है अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न नहीं है अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न है क्या कहा अध्यक्ष अधिष्ठान से भिन्न नहीं और अधिष्ठान से अध्यक्ष भिन्न नहीं है समझ आया अधिष्ठान से भी अध्यक्ष भिन्न नहीं है से अध्यक्ष कहो अथ्यस्त अध अभिष्टान से कौ एक श्लोक बोल दो